देवी भागवत चौथा स्कंद व्यास जी कहते हैं शुक्राचार्य की माता योग विद्या की पूर्ण जानकार थी उनकी उस शक्ति के प्रभाव से भगवान विष्णु और इंद्र की सारी शक्ति कुंठित हो गई वे बिल्कुल फीके पड़ गए जो अत्यंत क्लेश में पड़े हुए उन महात्माओं को देखकर देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही उनका हृदय क्षुब्ध हो उठा उन्हें दुखी देखकर इंद्र ने भगवान विष्णु से कहा मसूदन मैं आपकी अपेक्षा अधिक दुखी हूँ प्रभो अब आप इस दुष्टा को तुरंत दबाने की कृपा कीजिए माधव इसे अपनी तपस्या का अभिमान हो गया है यह हमारे पर आक्रमण करे इसके पहले ही आप उपाय करें विष्णु विचार करना इस समय अवांछनीय है महात्मा इंद्र के जो कहने पर भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र को याद किया सुदर्शन चक्र निरंतर भगवान के अधीन रहता है स्मरण करते ही पहुंच गया देवराज के प्रेरणा करने पर कुपित होकर कुछ की माता को मारने के लिए भगवान ने चक्र उठा लिया और तुरंत ही शुक्र माता का मस्तक धर से अलग कर दिया उनकी मृत्यु देखकर कर इंद्र के आनंद की सीमा न रही देवता भी अत्यंत संतुष्ट होकर भगवान विष्णु की जय जयकार मनाने लगे सभी के मन हर्षोत्फुल्ल थे उनका मानसिक संताप सदा के लिए शांत हो गया था किंतु तभी से भगवान विष्णु और इंद्र के हृदय को स्त्री हत्या और भृगु मुनि का दुर्धर्ष साप ये दोनों विषय सुशंकित कर रहे थे कहते हैं उस दारुण हत्या को देखकर महाभाग भृगु क्रोध से आग बबूला हो उठे उनके सारे शरीर में कपकपी छुट गई उन्हें असीम दुख हुआ उन्होंने जाकर भगवान विष्णु से कहा भृगु बोले विष्णु तुम्हें सर्वोत्तम बुद्धि सुलभ है तुमने पाप जानते हुए भी नहीं करने योग्य काम कर डाला यह ब्राह्मणी का वध हो गया जिसकी मन से भी कल्पना करना अनुचित है यह प्रसिद्ध है कि तुम सत्वगुणी हो ब्रह्मा में रजोगुण है और शंकर तमोगुणी है फिर आज तुम क्यों तामसी बन गए विष्णु निरपराध स्त्री अवध मानी जाती है तुम कैसे इसकी हत्या में प्रवित हो गए तुम्हारे लिए अब और क्या करूं? श्राप दे रहा हूं। तुमने इंद्र की भलाई करने के लिए मुझे स्त्री से वंचित कर दिया अतः विष्णु मेरे श्राप के प्रभाव से मृतलोक में तुम्हारे बहुत से अवतार होंगे और तुम्हें लीला से गर्भ में रहना पड़ेगा व्यास जी कहते हैं अब उस श्राप के अनुसार ही धरातल पर भगवान पधार रहे हैं धर्मास होने पर जगत का कल्याण करने के लिए भगवान का बार बार अवतार हुआ करता है। वे मानो रूप में प्रकट होते हैं। राजा जनमेजा ने पूछा अमित तेजस्वी चक्र के द्वारा महात्मा भृगु की पत्नी के मारे जाने पर फिर उनके गार्हस्थ जीवन का निर्वाह कैसे हुआ व्यास जी कहते हैं मुनिवर भृगु बड़े कार्य थे क्रोधवज भगवान विष्णु को श्राप देने के पश्चात उन्होंने तुरंत पत्नी का मस्तक उठा लिया और उसे धड़ से जोड़कर कहा देवी तुम विष्णु द्वारा मारी जा चुकी हो किंतु अब मैं तुम्हें जीवित कर रहा हूं यदि मैं संपूर्ण धर्म जानता हूँ तो द्वारा उनका आचरण हुआ है तो उस सत्य के प्रभाव से यह देवी पुनः जीवित हो जाए मैं सत्य कहता हूँ सभी देवता मेरी तपस्या का महान बल देख ले पहले उस शव को शीतल जल से सिंचन किया और फिर कहा यदि मैं सदाचारी सत्यभाषी वेदाभ्यासी और तपस्वी हों तो तपोबल से तुम्हें जीवित किए देता हूँ